महाभारत आदि पर्व आदिपर्व षोडशोध्याय कद्रो और विनता को कश्यपजी के वरदान से पुत्रों की प्राप्ति सौनकुवाच शौते थे अस्मा विस्तरेण कथा पुनः आस्ति कश्य कवि साधु शुश्रूषा परमा सौन जी बोले सुतनंदन आप ज्ञानी महात्मा आस्तिक की इस कथा को पुनः विस्तार के साथ कहिए हमें उसे सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है मधुरम कथते सौम्य सुलक्षणाक्षर पदम तया प्रियम प्रिया महे भीषम तात पिते वेदम प्रभासते सौम्य आप बड़ी मधुर कथा कहते हैं उसका एक एक अक्षर और एक एक पद कोमल है तात इसे सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है आप अपने पिता लोमहर्षण की भांति ही प्रवचन कर रहे हैं अस्मत्म पिता ही तथा तथा आपके पिता सदा हम लोगों की सेवा में लगे रहते थे उन्होंने उस उपाख्यान को जिस प्रकार कहा है उसी रूप में आप भी कहिए सौ तिरुवाच आयुष्म निमाख्यान आस्तिक कथया मिति कथया मितें यथात कथयत थका साथवे पितुर्मया उग्र शर्वाजी ने कहा आयुष्मन मैंने अपने कथावाचक पिताजी के मुख से यह आस्तिक की कथा जिस रूप में सुनी है उसी प्रकार आपसे कहता हूं पुरा देवयुगे ब्रह्मण प्रजापति सुते शुभे आस्तां आस्ता किंपेतेभुतेन घ ते, ते भार्ये कश्यपस्तां कद्रुश्च विनता चादत्ता प्रजापति सम पति कश्यपोधपत्भ्या पर मुत वराति सर्गम शुत्व कश्यपादम चते प्रतिमां प्रीतिं हर सात प्रतिमा सतयुग में दक्ष प्रजापति की दो शुभ लक्षणा कन्याय थी कद्रु और विनता वे दोनों बहने रूप सौंदर्य से संपन्न तथा अद्भुत थी अनग उन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप जी के साथ हुआ था एक दिन प्रजापति ब्री के समान शक्तिशाली पति महर्षि कश्यप ने अत्यंत हर्ष में में भरकर अपने उन दोनों धर्म को प्रसन्नता पूर्वक वर देते हुए कहा, तुम में से जिसकी जो इच्छा हो वर मांग लो इस प्रकार कश्यप जी से उत्तम वरदान मिलने की बात सुनकर प्रसन्नता के कारण उन दोनों सुंदरी स्त्रियों को अनुपम आनंद प्राप्त हुआ खद्रु ने समान तेजस्वी एक हजार नागो को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा चत विनता तेजसाव ने बल तेज शरीर तथा पराक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल दो ही पुत्र मांगे तस्य तस्ताभर प्रादा चाह श्यपा विनता, विनता को पति देव ने अत्यंत अभीष्ट दो पुत्रों के होने का वरदान दे दिया उस समय विनता ने कश्यप जी से एवमस्तु कह कर उनके दिए हुए वर को शिरोधार्य किया यथावत्तम लब्ध्हावत क्रित विनता लब्धा अपनी के के अनुसार ठीक वर पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। पुत्रों से अधिक बलवान और पराक्रमी दो पुत्रों के होने का वर प्राप्त करके विनता अपने को कृतकृत्य क्रित मानने लगी कद्रुश्च लबाण सहसुल धार्यो प्रयत्न तो गर्भा स महातप ते भार्ये वर संतुष्टे पोवन महाविशत समान तेजस्वी एक हजार पुत्र होने का वर पाकर कद्रु भी अपना मनोरथ सिद्ध हुआ समझने लगी वरदान पाकर संतुष्ट हुई अपने उन धर्मपत्नियों से यह कहकर कि तुम दोनों यत्नपूर्वक अपने अपने गर्भ की रक्षा करना महातपस्वी कश्यप जीवन में चले गए सो अंडानाम सौ तिवाच कालेता कद्रो अंडादास चाणेता तद उग्र श्रवाजी ने कहा ब्रह्मण तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात कद्रू ने एक हजार और बीनता ने दो अंडे दिए तय रंडाद प्रहिष्टा परिचारिका शुभावर्ष शान तथा पंच शाला कद्रुपुत्रा विंडाभ्यास्तु मिथुन नत दासियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों के अंडों को गरम बर्तनों में रख दिया वे अंडे पाँच सौ वर्षों तक उन्हीं बर्तनों में पड़े रहे तत्पश्चात पाँच सौ वर्ष पूरे होने पर खद्रु के एक हजार पुत्र अंडों को फोड़कर बाहर निकल आए परंतु विनता के अंडों से उसके दो बच्चे निकलते नहीं दिखाई दिए तत पुत्रार्थि देवी वेड़िता च तपस्विनी अंडम विभेद विनता त्र पुत्र अपश्यत पूर्वाध काय सम्पन्नम इतरे न इससे पुत्रार्थनी और तपस्विनी देवी विनता शौत के सामने लज्जित हो गई फिर उसने अपने हाथों से एक अंडा फोड़ डाला फूटने पर उस अंडे में विनता ने अपने पुत्र को देखा उसके शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं भाग पुष्ट था किंतु नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया था सपुत्र क्रोध संरभ स सा पैना मितिश्रुति मातस्तया लोभ परीतया शरीर तस्मा दास भविष्य पंचवर्ष शिस्पर्धसे सह सुना जाता है उस पुत्र ने क्रोध के आवेश में आकर विनता को साप दे दिया माँ तूने लोभ के वसीभूत होकर मुझे इस प्रकार अधूरे शरीर का बना दिया मेरे समस्त अंगों को पूर्णतः विकसित एवं पुष्ट नहीं होने दिया इसलिए जिस शौर्थ के साथ तू लाग डाँट रखती है उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी ए सच तां मातर दासित्वान दास मोचयती यदनम अतस्व मिन्द विभेदना न करेन अंगम व्यंगम वा वापि तपस्विनम और माँ यह जो दूसरे अंडे में तेरा पुत्र है यही तुझे दासी भाव से छुटकारा दिलाएगा किंतु माता ऐसा तभी हो सकता है जब तू इस तपस्वी पुत्र को मेरे ही तरह अंडा फोड़कर अंगहीन या अधूरे अंगों से युक्त न बना देगी प्रतिपाली जन्म कालो श्रीर या धीरया विशिष्ट बलमिपत्ता पंचवर्ष सतात्पर इसलिए यदि तू इस बालक को विशेष बलवान बनाना चाहती है तो पाँच सौ वर्ष के बाद तक तुझे धैर्य धारण करके उसके जन्म की प्रतीक्षा करनी चाहिए एवं पुत्रो विनता प्रभात समये इस प्रकार विनता को साप देकर वह बालक अरुण अंतरिक्ष में उड़ गया ब्रह्मण तभी से प्रातः काल प्राची दिशा में सदा जो लाली दिखाई देती है उसके रूप में विनता के पुत्र अरुण का ही दर्शन होता है वह सूर्यदेव के रथ पर जा बैठा और उनके सारथि का काम संभालने लगा गरुणो परिथा कालम जगे पन्नग भोजन स जातमात्र विनताम पित्यज खमा विशत आदाचन्नात्मनो भोज्यम अन्नम विश विधात्रा भृगुसार दूल छुदित पतगे स्वर तदनंतर समय पूरा होने पर सर्प संघारक गरुण का जन्म हुआ भृगुश्रेष्ठ पक्षराज गरुण जन्म लेते ही क्षुदा से व्याकुल हो गए और विधाता ने उनके लिए जो आहार नियत किया था अपने उस भोज्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए माता विनता को छोड़कर आकाश में उड़ गए इति महाभार आदिपर्व आस्तिपर्वण सर्पादीना उत्पतोध्याय